जय श्री कृष्ण नमस्कार भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में हमारी चर्चा चल रही है आज के सत्र में आप सबका स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाथ के साथ प्रार्थना करेंगे आइए प्रथम तीन बार ओमकार फिर बाद में प्रार्थना और वक्रतुंडकाय सूर्यकोटी सभ निर्विघ्न कुर मे दर्श या कुंदेु तुषार हधवला शुभ्रवस्वृता या, या वीणा वरदंडमंडितक या श्वेतपना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृति दे सदा वंदिता पा सरस्वती भगवती निःशजाड़पहा वसुदेवसुत कंसचाणूरमर्दन देवकी परमानंदम नंदम कृष्ण वंदे जगद्गु आहनावतू सहनऊन सहवीर्यं वी कर्वा वह तेजस्वीना शांति शांति शांति आइए द्वितीय अध्याय का पारायण करते हैं अथ द्वितय संजय उवाच तथा कृपया विष्टुपूर्णकुले क्षण विषीद्त वाक्यम उच मधुसूदन कुतस्त्वा कश्मीद विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम अनाजुष्टमस्वर्ग्यम अकर्ति करजुन क्लैब्यम मगम पाथ नई तत्वप्रृदय दौर्बल्यम त्यक्ति पर अर्जुन उवाच कथम भीष्म्रोणं मधुसूदन ईशुभ भी प्रतिस्यामी पूजा गुरू ना हिम महावान् श्रेयो श्रेय भोक्त भैक्षमी ह लोके अर्थका हुंजीयोगा रुधि प्रदिग्ध न चैतद्व विद कतर गरीयो येम यदि वह नो जु या हवा न जिजीशामस्व स्थिता प्रमुखेदारपण्यदोषोपत स्वभा पृावाचे यछ्रेयसाश्चित रूहित शिष्यस्ते हम शादीम वाम प्रपन्न नी प्रपश्या म चोक मुच्चोषण्रिया अवाप्य भूम सनमुद्यम सुमी चाधिपत्यं संजय उवाच एवुक्त ऋषि गुड़ाकेश परंत नोत्स्य गोविंद उूष्णी बभूव तम उच ऋषिकेशसनिवरत सो्येषीद वच श्री भगवान् उवाच अशोच्यानशोचस्व प्रज्ञावादसे गारसू गतासुन नगतासूंश नाशोचंति पंडिताह नेमे जिपा न सर्वे नविष्या परम पर यथा देहे कौम यवनम जरा तथा तथातर प्राप्तिर्दीरस्त न मुह्यती श्लोक ऊपर हमारी चर्चा जारी है देहिन अस्म यथा देहे कौमारर यौवन जरा तथा देहांत प्राप्ति धीर दे त्र न मोह्यति इस देह को जैसे बाल्यावस्था यौवन और वृद्धावस्था आती है दूसरा देह प्राप्त होने के बाद यह देना यानी कि देह के अंदर जो रहने वाला है वह द डवेलर ऑफ द बॉडी बॉडी ड्वेलर जो हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम वह दूसरा देह प्राप्त करके यही साइकिल से गुजरता है और इसमें जो देर पुरुष है वो शोक नहीं करता हमारी चर्चा हो रही थी कि इस श्लोक में परमात्मा ने देन और देह ये दो बातें स्पष्ट रूप से करी है देहि एन एंटिटी दैट डुवेल्स इन द देह यानी शरीर में देह में रहने वाला देही नह देह का मालिक हम शरीर के बारे में बात कर रहे थे शीर्यमाण इति शरीरम शीर्यमाण स्वभाव यानी सतत विकार विकारयुक्त दट इज कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें होता है उसे शरीर कहते हैं और ये विकार शरीर में होते रहना ये शरीर का धर्म है कोई भी शरीर जो है उसके हमारे शास्त्रों ने छह प्रकार के विकार बताए हैं इनको जरा ध्यान से समझना क्योंकि ये बात रिपीट होती जाएगी बार बार आएगी शरीर के छह प्रकार हैं अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपीयते और विनश्यति दुबारा अस्ति, नंबर वन दूसरा जायते तीसरा वर्धते चौथा विपरिणमते पांचवा अपक्षीये और छठा विनश्यति इनको समझेंगे थोड़ा शॉर्ट में शरीर अस्ति यानी कि अस्तित्व टू बी शरीर जब प्रकट होता है यानी कि जन्म होता है उसके पहले मां के गर्भ में गर्भाशय में इसका अस्तित्व होता है तो अस्ति उसका पहला स्वरूप है फॉर्मेशन होता है टू बी इज अस्थि जायते दट इज टू टेक बर्थ जन्म लेना गर्भावस्था से बाह्य विश्व में जन्म लेना दट इज जायते वर्दते जन्म लेने के बाद उसमें वृद्धि होती है बढ़ता है छोटा बच्चा जब भी आता है तभी छोटा सा होता है तीन चार पाँच छः पाउंड का होता है डिपेंडिंग अपॉन द न्यूट्रिशन और जो भी ये होता है और फिर वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते पचास किलो साठ किलो नब्बे किलो सौ किलो बढ़ता है तो तीसरा उसका जो स्वभाव है वो है वर्दते और ये शरीर बढ़ता है अन्न की वजह से वी विपरिणमते शरीर का विकास होता है एंड इट रीचेज टू ए फुल ब्लूमिंग स्टेज कि जो युवा अवस्था की जो पीक अवस्था होती है तभी वहाँ उसका पूर्ण विकास होता है और उसके बाद द डिक्लाइन शुरू होता है अपक्षीयते यानी धीरे धीरे वो विकास समाप्त होकर शरीर का धीरे धीरे क्षय होना आरंभ होता है और फिर विनश्यति एक दिन ये शरीर का नाश होता है यानी कि मृत्यु होता है सो जन्म से लेकर फ्रॉम बर्थ टू डेथ ये शरीर सदंतर बदलता रहता है वैज्ञानिकों को कहना है कि हमारा हमारे शरीर के जो सेल्स हैं सात साल में इन इन ए साइकल ऑफ सेवन ईयर्स आवर बॉडी रिप्लेनिशिज ऑल द सेल्स यानी कंटिन्यूस ये प्रोसेस कंटिन्यूस होती है जैसा लास्ट टाइम उन्होंने देखा था साइनवेव तो साइन वेव की जो शुरुआत हुई यानी वो जो डॉट एक्स-एक्सिस के ऊपर जो डॉट है वो अस्थि फिर ऊपर बढ़ना शुरू किया जाए थे वर्दते वेन इट रीच इज द पिक इट इज वी परिणामते एंड देन इट इट स्टार्ट द डाउनवर्ड जर्नी अपक्षीयते और फाइनली वापस आके एक्स-एक्सिस से जब ये जुड़ जाता है तो विनश्यति अगेन ये साइकिल शुरू होता है अस्थि जाएते वर्दते वी अपक्षीयते विनश्यति सो ये so जो साइन वेव का जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है अबे ये सारा परिवर्तन जो है शरीर में इसको देखता कौन है हु इज द वीटनेस शरीर अपने विकार को देख नहीं सकता पहले ही हमने जो देखा था घटदृष्टा घटा भिन्न तो यदि शरीर घट है घड़ा है तो एक घड़े में जो विकार है वो घड़ा स्वयं तो देख नहीं सकता महसूस नहीं कर सकता तो देखने वाला जो दृष्टा है वो शरीर से भिन्न है और इसलिए शरीर के विकारों से भी भिन्न है शरीर बदलता रहता है लेकिन शरीर को देखने वाला जो शरीरी है जिसे हम मैं कह सकते हैं जो जो रियल में है मैं जो है वो शरीर है वो मैं बदलता नहीं वह अविकारी है यानी उसमें कोई विकार पैदा नहीं होता और वो शरीर से भिन्न है तीन अवस्थाएं जो यहां बताई गई हैं बाली अवस्था युवा अवस्था और वृद्धावस्था शरीर की तीन अवस्थाएं ये तीनों अवस्थाएं जैसे हमने देखा था कि एक अवस्था पूरी होती है दूसरी शुरू होती है दूसरी पूरी हुई तीसरी शुरू हुई ये तीनों अवस्थाएं जो हैं, उनको देखने वाला उनकी अनुभूति करने वाला जो मैं है वो मैं तीन नहीं है एक ही है यानी बाल्यावस्था का वो शरीर युवावस्था का शरीर यानी कि देही देही नह जो बात हुई है वो और वृद्धावस्था का जो देही नह है वह तीन अवस्था में तीन अलग अलग नहीं है एक ही है यानी अवस्थाएं आती जाती हैं लेकिन ये जो देही नह है मैं जो है वो नहीं बदलता मात्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में शरीर को बदलते हुए विटनेस करता है और इसीलिए वृद्धावस्था में हमें हमारे बाल्यावस्था के संस्मरण हैं युवावस्था के संस्मरण हैं यदि ये देह ही न ये जो देही है वह और देह दोनों एक ही होते तो बाल्यावस्था का देही अलग होता है युवावस्था का अलग होता वृद्धावस्था का अलग होता तो बाल्यावस्था के हमारे जो संस्मरण है वो हमारे साथ वृद्धावस्था में हमारे साथ नहीं आते because as soon as that is over, चली गई तो का जो देही यदि होता था तो उसके साथ खत्म हो जाता था लेकिन ऐसा नहीं है एज फार एज अवर मेमोरी हमें सभी अवस्थाओं में से जो हम गुजरे हुए हैं वो सारे अनुभव हमारे साथ चलते हैं हमें याद है और ये अनुभव स्वृत्ति में वृद्धावस्था में हम कह सकते हैं भाई मैं, मैं युवा नी में करता था बाल्यावस्था में करता था स्कूल में मैं करता था ऐसी मस्ती करता था फला, फला वगैरह जो भी है वो यदि इसको हम एनोलॉजी देना चाहें तो समझो एक व्यक्ति है कोई भी फिल्म कैरेक्टर ले लीजिए तो समझो अमिताभ बच्चन हैं तो उन्होंने कितनी फिल्मों में कितने रोल निभाए ही कैन रिकलेक्ट द रोल्स प्लेड बाय हिम उन्होंने जो जो किरदार निभाए हैं वो सारे किरदार के बारे में वो बता सकते हैं लेकिन वो किरदार के साथ अमिताभ बच्चन खत्म नहीं होते इसी तरह ये जो अवस्थाएं बदलती हैं तो सारे रोल में एक्टर वही का वही है और क्योंकि वो अपने एक्ट से यानी कि अपने जो किरदार है वो किरदार से वो भिन्न है इसलिए संक्षेप में यदि इस बात को हम कहें तो शरीर ये दृश्य है विकारयुक्त है और उसे देखने वाला मैं दृष्टा द्रुक् जो है वो शरीर से भिन्न है और यानी कि वो जो देही है जिसको मैं कहते हैं सही मैं वो शरीर नहीं है तो फिर मैं कौन हूं एक बात हमने यहां रिड्यूस की कि शरीर में नहीं हूं तो मैं कौन हूं ये जो मैं है इसकी पहचान ही अभी यहां परमात्मा हमें देने वाले हैं लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा एक अंदाज हम लगाए मैं कौन हूं शंकराचार्य जी ने इसके बारे में बहुत अच्छी बात करी है नाचिद्रगटोदर स्थित महादीप प्रभास्वरम ज्ञान यसे तो चक्षुरादिक् बंदते जाना जामीति तमेवानुभात ये तत्समस्तम जगत तस्मी श्री गुरु गुरुमूर्त नम इदम श्री दक्षिणा मूर्त आद्य शंकराचार्य जी ने श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम में ये बात ये उदाहरण दिया है नाना छिद्र घटो दर स्थित महादीप प्रभावरम समझो कोई एक घड़ा है घटोदर स्थित दीपक प्रभावरम यानी कि और नाना छिद्र घट घड़ा है उसमें अनेक छिद्र किए गए हैं और उसके अंदर एक ज्योत रखी हुई है दिया रखा हुआ है नवरात्रि में जो गरबा लेते हैं ना तो गरबा होता है मिट्टी का घड़ा उसमें कई छिद्र बने हुए रहते हैं और उसके अंदर एक दिया रखा जाता है अभी वह दिए की जो किरणें हैं प्रकाश की किरणें हैं वह घड़े के छिद्रों से बाहर ये प्रकाश फैलता है और इन प्रकाश किरणों से उसके आजू बाजू में जो वस्तुएं हैं वो प्रकाशमान होती हैं। तो जो वस्तुएं प्रकाशमान होती है उनका स्वयं का प्रकाश नहीं है वो घड़े के छिद्र से जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश से वो प्रकाशमान हो रहे हैं दिख रहे हैं लेकिन घड़े के अंदर जो ज्योत है वो स्वयं प्रकाशमान है तो उसको प्रकाशमान करने के लिए दूसरे ज्योत की जरूरत नहीं है यानी वह जो ज्योत जो है वो खुद स्वयं प्रकाशमान है और ज्योत के प्रकाश की किरणों की वजह से आजू बाजू वाली वस्तुएं जो है वो दिखाई देती है प्रकाशमान होती है तो ज्योत जो है वह प्रकाशक है और बाकी की जो सारी वस्तु उसके इर्द गिर्द है वह सारी प्रकाश है तो जो प्रकाशक ज्योति है अंदर जो ज्योत है उसको प्रकाश करने के लिए उसको देखने के लिए दूसरी ज्योति जो, की आवश्यकता नहीं यानी घड़े के अंदर जो दिया आपने रखा है वो दिए को देखने के लिए आपको टॉर्च की जरूरत नहीं है दिया स्वयं दिखता है अभी समझो बहुत बड़ा घड़ा है और उसके अंदर ज्योत है और उसमें से प्रकाश की किरणें फैल रही है और आजू बाजू में समझो कि ये रूम ही है इस, इस, इस कमरे में पूरा अंधेरा है इट पिच डार्क और यहां टेबल के ऊपर यदि हम लाकर ऐसा एक घड़ा रख दे और उसके अंदर ऐसी ज्योति रखें तो उसकी जो किरणें आएंगी वो किरणों से खुर्चिया प्रकाशित होंगे खुर्चियां दिखाई देंगी दीवारें दिखाई देंगी खिड़कियां दिखाई देंगी दरवाजा दिखाई देगा लाइट की स्विच दिखाई देंगी ऊपर जो पंखे लगे हुए हैं वो दिखाई देंगे सभी वस्तुओं को प्रकाशमान करते हैं करती है वो ज्योत लेकिन वो जो अंदर जो ज्योत है जो दिया है वो इन सारी चीजें जिनको प्रकाशमान करती हैं उनकी उनके जो गुण दोष हैं उनके जो प्रॉपर्टीज हैं उससे वो इन्फ्लुएंशियल नहीं होती यानी ये जो सारी चीजें हैं उनकी प्रॉपर्टीज ज्योत को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती यानी पंखे की प्रॉपर्टी है बंद पड़ा है तो उसकी समझो कि इट ऑज got थ्री ब्लेड्स स्टील का बना हुआ है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो घड़े के अंदर जो दिया है जो जोत है उसको प्रभावित नहीं कर सकती कुर्सी प्लास्टिक की बनी है वो स्टील का है ये प्लास्टिक का है बट दैट डजेंट अफेक्ट द लाइट विद इन उसी प्रकार वस्तुओं को प्रकाशमान करते हुए भी वस्तुओं के गुण दोष से ये ज्योति स्वयं प्रकाशित ज्योति जो है वह लिप्त नहीं होती कहने का तात्पर्य ये है कि जो ज्योति का प्रकाश जो है वह इट इज इनडिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स दैट इट इज इलिमिनेटिंग और वह शुद्ध है अविकारी है क्योंकि इट कैनॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड और ये जो ज्योत है वो सारी चीज़ों को एक साक्षी के रूप में ऑब्जर्व करती है इस एनोलॉजी को हम हमारे शरीर के साथ सुपर करें तो हमारा जो शरीर है जो गठ है घड़ा है उसमें इंद्रिय रूपी छिद्र है आंख है नाक है कान है ये सारी जो हमारी इंद्रिया हैं, वो एक छिद्र स्वरूप है और जैसे घड़े के अंदर ज्योति है वैसे हमारे अंदर भी स्वयं प्रकाशमान चैतन्य रूपी ज्योति है जिसको भगवान यहां देही नह कहते हैं और जो छिद्रो वाला जो घड़ा है वह देह है तो ये जो अंदर चैतन्य रूपी ज्योति है उसके प्रकाश में सभी विषय जो है प्रकाशमान होते हैं और इसकी वजह से हमें इस विश्व का सारा परसेप्शन मिलता है वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स परसीव ऑब्जेक्ट्स सुनना देखना चखना सारी जो प्रॉपर्टीयां हैं इसको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन इंद्रियों का जो ज्ञान है वो ज्ञान हमें मिलता है यानी इस श्लोक में देहि और देह ये दो चीज यहां खुलकर हमारे सामने आ रही है आत्मा का जो कंसेप्ट है देहिनाह कहकर यह कंसेप्ट भगवान यहां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे जाकर इस आत्मा के बारे में हमें बताने वाले हैं अभी हमारा जो शरीर है वो शरीर प्राण के आधार से टिका हुआ है क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं और उच्छ्वास छोड़ते हैं तो ये श्वासोच्छ्वास की वजह से ही हमारा शरीर टिका हुआ है और पहले भी हम ये बात चर्चा कर चुके हैं कि हम हम गिने हुए उच्छ्वास लेकर आए हैं एवरीबडी ईच वन ऑफ अस हमारी जो आयु है इट इज नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ इयर्स और वॉट एवर इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एक्सलेशंस हम सब एक डिफिनेट क्वांटिटी डिफिनेट मेजर ऑफ एक्सलेशंस लेकर आए हैं श्वास आती है और हम उच्छ्वास छोड़ते हैं उच्छ्वास छोड़े और श्वास नहीं आई यानी द काउंट ऑफ उच्छ्वास एक्जलेशन जैसे खत्म हो गया तो दूसरी श्वास का आना बंद हो जाता है और इसलिए हमारे गुजराती के एक बहुत वेल नोन पोएट हैं शायर हैं गनी दही वाला करके उन्होंने एक बहुत अच्छा आ, बहुत अच्छी गजल लिखी है दिवसो जुदाई ना जाये छे ए जशे जरूर मिलन सुधी मारो हाथ जाली ने जशे मुझ ओज स्वजन सुदी मारो हाथ जाली ने ले जशे दिवसों जुदाई ना जाए जशे जरूर मिलन सुदी मारो हाथ जाली ने लई जशे मुज शत्रुओं स्वजन सुदी बहुत बढ़िया रूपक इस गजल में उन्होंने प्रस्तुत किया है कि जो श्वास हम ले रहे हैं हम ऐसा समझते हैं कि ये श्वास हमें जीवन का आधार देते हैं श्वास आती है इसलिए हम जिंदा है लेकिन ये जो श्वास जो है एक दूसरे पॉइट ने भी बहुत अच्छी बात करी है सगीर करके एक पॉइट उन्होंने कहा है कि अरे ताराज ये श्वासों करे छे जिंदगी टूकी कि जे श्वासों ने तू लेचे जीवन आधार समझीने वही श्वास जो हम लेते हैं वही हमारे जीवन को कम कर रहे हैं जीवन की अवधि को कम कर रहे हैं कि जिसे हम जीवन का आधार समझ कर लेते हैं और इसी बात को गनी ने कहा कि दिवसों जुदाई ना जाए छे जरूर जसे मिलन सुदी परमात्मा से हम अलग हुए हैं तो हमारी ये जो जुदाई है अलकपन है ये जो दिन है हमारा बीत रहे हैं लेकिन ये दिन ये जो जुदाई के दिन है वही मिलन तक जाएंगे परमात्मा से हमारा मिलाप होगा और कैसे होगा दिवसों जुदाई ना जाए जस जसे जरूर मिलन सुधी मारो हाथ जाली ने लई जसे मुझ शत्रुओं ज स्वजन सुधी मेरा हाथ पकड़कर मेरे जो शत्रु है वही मेरे स्वजन तक लेकर जाएंगे स्वजन यानी कि परमात्मा परमात्मा से विरह हुआ है तो ये विरह के जो दिन है वो कट रहे हैं वो मिलन तक जाएंगे और मेरे जो शत्रु है वही मेरा हाथ पकड़कर मेरे स्वजन तक ले जाएंगे और उस शत्रु को उन्हें वो सगीर नहीं बताया करे तारा जे श्वासों करे जिंदगी टूकी जे श्वासों ने तो ले छे जीवन आधार समझ यानी कि हमारे जो श्वास हैं वही हमारे शत्रु हैं क्योंकि वही हमारे जीवन को कम कर रहे हैं इट इज रिड्यूसिंग अवर एज एवरी इनहेलेशन रिड्यूसेस अवर एज बाय वन स्टेप तो ये जीवन जो है वो कैसे बनता है हम इसे 60-70 अस्सी साल के समयावधि में नापते हैं लेकिन जो तत्वज्ञानी ज्ञानी है जो समझ समझते हैं इस बात को वो तो कहते हैं कि ये समुद्र के ऊपर जो एक लहर आती है पानी का जो बुदबुदा आता है उस तरीके का जीवन है पवन हवा चलती है तो समुद्र के ऊपर तरंग आते हैं और जैसे ही हवा खत्म हो गई वो तरंग मिट गए वैसे ही ये जो जीवन हमारा है समुद्र के तरंग की तरह समुद्र के लहर की तरह थोड़ी देर दिखाई देता है और फिर बाद में वो विलीन हो जाता है समुद्र में इस उपमा से हमें ये देखना है कि तरंगे कितनी भी आए समुद्र की सतह के ऊपर कितने मोजे आते हैं इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ शोर ऑन शोर समुद्र के सामने आप खड़े रहिए तो लहरें आती ही हैं कितनी लहरें आती हैं और मिट जाती हैं आती हैं मिट जाती हैं तरंग आते हैं मिट जाते हैं लेकिन ये तरंगों के आने जाने से समुद्र की जो विशालता है जो समुद्र है उसके पा पानी की जो क्वांटिटी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता समुद्र वही का वही रहता है मात्र इस इसी तरीके से प्राण का एक तरंग चलता है और ये शरीर आता है और ये प्राण का ये तरंग जो है मिट गया तो ये शरीर समुद्र के मोजे की तरह मिट जाता है दूसरा मौजा शुरू होता है हवा जैसे चली मौजा चला मिट गया वैसे ही प्राण का तरंग चला शरीर आया मौजे की तरह और प्राण का तरंग चला गया शरीर मिट गया ये प्रोसेस चलती ही रहती है कैसे चलती है कहाँ तक चलती है बस यही हमें भगवदगीता से सीखना है थोड़ी तात्विक दुनिया में प्रवेश करें क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस होल कंसेप्ट वेरी स्लोली विथ विथ क्लैरिटी तो यहाँ तत्व की दृष्टि से थोड़ी चर्चा करें थोड़ा क्लिष्ट है फिर भी वी वॉन्ट टू डेल इन टू इट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट इन ए प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट हमारे शास्त्रों के कुछ महावाक्य हैं जैसे अहम ब्रह्माष्टमी तत्वमसी तो यहाँ तत्वमसी जो है उसे क्लैरिफाई करने का प्रयास है यानी गीता जो है पूरा तत्वमसी का ही शास्त्र है ऐसा तत्वज्ञों कहना है इससे जो अगला श्लोक था बारहवा श्लोक उसमें भगवान ने नत्वेव अहम जातु नासम न तो मैं कभी नहीं था यानी अहम की बात करी और वह तत्पद का विचार किया तत् तत्व में तत्त्वम असी तीन फ्रेजेस हैं तो तत्पदार्थ त्वम पदार्थ और असी असी यानी टू बी बी तो तत्पद का विचार जो है वो उसके ऊपर अगले श्लोक में बताया गया अभी ये जो फ्रेजेस जो है तत्व जो है उसके दो पहलू हैं एक है वाच्यार्थ दूसरा है लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ यानी लिटरल मीनिंग और लक्ष्यार्थ यानी वॉट इट इंप्लाइज दैट इज ए इंप्लायड मीनिंग तो तत्पदार्थ जो है उसका वाच्यार्थ भगवान स्वयं जब भगवान ने अहम कहा कि मैं ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था और मैं नहीं रहूंगा तो वहां भगवान ने जो अहम की जो बात करी वो उसका वाच्यार्थ समझ लें तो भगवान तो हमेशा है ही ओमनी प्रेजेंट है तो उनका कभी नहीं होना का सवाल ही पैदा नहीं होता तो ये तत्पदार्थ का च्यार्थ हुआ और वही तत्पदार्थ का जो लक्षार्थ है वह आत्मा के स्वरूप में है वह बात भी उन्होंने वहां कही ये शरीर जाएंगे आएंगे लेकिन मैं रहूंगा ही तो ये लक्षार्थ के रूप में भगवान ने सच्चिदानंद जो आत्मा है अधिष्ठान आत्मा जो है उसकी बात करी यानी वाच्यार्थ के रूप में भगवान के स्वरूप में मैं हूं नहीं था ऐसी कोई बात ही नहीं है अभी भी हूं पहले भी था फ्यूचर में भी रहूंगा और लक्ष्यार्थ के रूप में वही आत्मा का जो स्वरूप है आत्मा जिसे कहते हैं जो यूनिवर्सल यु, यु, कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इज द लक्ष्यार्थ ऑफ ए तत्पदार्थ तो ये बात करके इस तत्पदार्थ का संशोधन किया और अभी त्वम जब ही कहा अगले श्लोक में तो त्वम पदार्थ का त्वम पद का भी यहां विचार किया गया है त्वम का वाच्यार्थ तो जो कहा गया है कि भाई तुम विष्म वगैरह जो नहीं थे वो और उसका जो लक्ष्यार्थ है वह आत्मा है यानी ये सारी आत्माएं नहीं थी है नहीं रहेंगी ये होने वाला नहीं है और लेटेस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि आत्मा का जन्म नहीं है आत्मा का मृत्यु नहीं है आत्मा इज अनडिविजिबल और क्योंकि तत्पदार्थ के लक्ष्यार्थ से भी आत्मा की बात करी त्वम पदार्थ के लक्ष्य से भी आत्मा की बात करी यानी भी वही है त्वम भी वही है और इसलिए असी तत्व असी वही तुम हो दैट परमात्मा की जो सुपर कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं जो परमात्मा है और आत्मा जो है वो दोनों एक ही है अलग नहीं है एट द एंड ऑफ द डे ये बात ये गहरी बात यहाँ जैसे एक बीज के अंदर पूरा वृक्ष छिपा हुआ रहता है वैसे ये बहुत बड़ी बात जो है तत्व की वो यहां भगवान बहुत धीरे से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी यहां जो तवम पदार्थ का लक्ष्यार्थ तो आत्मा है त्व पदार्थ का जो वाच्यार्थ है वो जीवात्मा है अब ये जीवात्मा क्या है लिटेस्ट आई टू अंडरस्टैंड दिस क्योंकि ये, ये समझना बहुत जरूरी है हम जो बोलते हैं कि मृत्यु हो गई तो आत्मा अब शरीर छोड़ के चली गई आत्मा कभी भी शरीर छोड़ के कहीं जाती नहीं है आत्मा डजन मूव टॉक अबाउट इट वेन वी कम टू द रिस्पेक्टिव स्लोक्स तो ये जो आत्मा है वो जन्म से मृत्यु से मुक्त है असंग है लेकिन ये आत्मा जब भी शरीर के साथ तादम्य होता है उसका और ये शरीर मैं हूं ऐसा अज्ञान की वजह से समझ समझे और शरीर जो कर्म करता है वो कर्म मैं करता हूं ऐसा जब भी मानने लगता है जो अक्सर हम वही करते हैं वो मैं नौकरी करता हूं मैं धंधा करता हूं मैं मैं वकीली करता हूं मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं मैं मैं इंजीनियर हूं मैं डॉक्टरी करता हूं तो मैं आप बोलते तो क्या आप ओ, आत्मा डॉक्टर है क्या आत्मा वकील है क्या नहीं रीजन इज लीजिए कि आप आज लॉयर हैं लेकिन जब भी आपने वो ग्रेजुएशन किया एट दट टाइम लॉयर बनने के बजाय यदि आप चित्रकार बन जाते थे तो, तो आप पेंटर होते थे यानी ये जो भी पेशा या तो प्रोफेशन या तो जो भी एक्टिविटीज हो रही है आपको आप आपको खुद करते हुए आप महसूस करते हैं वो एक्चुअली शरीर करता है योर बॉडी कैन बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट योर बॉडी कोडे बिन ए ल लॉयर योर बॉडी कोडे बिन ए डॉक्टर योर बॉडी कोडे बिन एन इंजीनियर जैसे हमने वो छिद्र वाले घट की जो बात करी थी बराबर है तो अंदर जो दिया जो रखा है वो दिया तो दिया ही है लेकिन बाहर जो घड़ा है वो घड़े का शेप कुछ अलग हो सकता है रंग अलग हो सकता है वो हरे कलर का हो सकता है लाल कलर का हो सकता है मल्टी कलर का हो सकता है जैसे भी आपने पेंट किया वैसा हो सकता है तो आपने इस घड़े को लॉयर पेंट कर दिया तो आप लॉयर हो गए इस घड़े को आपने इंजीनियर पेंट कर दिया तो इंजीनियर हो गए टीचर पेंट कर दिया तो टीचर प्रोफेसर हो गए तो एक घड़े को जो रंग आपने देना चाह दे दिया लेकिन अंदर जो ज्योति है वो तो वही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किस रंग से घड़ा रंगा जा रहा है तो ये जो ज्योति रूप आत्मा जो है वो जन्म मरण से मुक्त है लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि वो ज्योति को जब यह लगता है कि ये घड़ा पूरा मैं हूं मैं घड़े को प्रकाशित करते हूं वो समझने के बजाय ज्योति समझती है कि द होल थिंग इज मी इंक्लूडिंग द इनक्लोजर यानी घड़े के साथ मेरा पूरा अस्तित्व है ये जभी अज्ञान आता है तो ये जो ज्योति है उसके ऊपर ये अज्ञान का जो आवरण लगता है तो जो शुद्ध स्वरूप ज्योति स्वरूप जो आत्मा है उसके ऊपर ये अज्ञान का आवरण हो जाने की वजह से शरीर के साथ तादम्य हो जाने की वजह से ये आत्मा जीवात्मा कहलाती है और ये जो जीवात्मा है उसका संसर्ग शरीर से होता है शरीर से छूटता है शरीर से होता है शरीर से छूटता है और जब तक ये देहभाव रहता है कि मैं शरीर हूं तब तक ये प्रोसेस चालू रहती है परिवर्तन जो भी होते हैं वो शरीर में होते हैं लेकिन जीवात्मा को ऐसा लगता है कि मैं ये सारी प्रोसेस में से जा रहा हूं हालांकि आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता तो जीवात्मा जब भी एक शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करता है तो आत्मा एक ही है लेकिन उसके साथ संसर्ग में आने वाला शरीर अलग है तो वो जीवात्मा का जो कलर है जिसको हम संस्कार बोलेंगे आगे जाकर वो बदलता रहता है ये कंसेप्ट धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्लियर होता जाएगा बिकॉज इसको ज्यादा क्लिष्ट अभी नहीं करना है जीवात्मा शरीर छोड़ता है तात्विक रूप से वही आत्मा है और वही साक्षी है वही दृष्टा है द्रुक दृश्य विवेक में जो हम देख रहे थे तो सही माने में बोलो तो दृश्य जो है वो शरीर है और द्रुक् यानी कि दृष्टा है वो आत्मा है और वो शरीर से अलग है ये बताया है भगवान ने यहाँ एक फिलोसोफी ऐसी भी है चारवाक जैसे कुछ फिलोसॉफर ऐसे मानते थे कि शरीर ही आत्मा है और ईड ड्रिंक इन मी बी मेरी चारवाक ने कहा है ऋणम कृतवा घर बीबित यानी ऋण लेके भी कर्ज लेकर भी घी पीना चाहिए और मजा मौज करनी चाहिए ये लोग जो हैं वो शरीर के साथ ही आत्मा की मृत्यु होती है ऐसा समझते हैं लेकिन इट इज नॉट ट्रू इनफैक्ट ये यही कंसेप्ट कुछ आ, मिलते जुलते अंदाज में क्रिश्चानिटी ने भी ले लिया है क्योंकि क्रिश्चानिटी भी पुनर्जन्म में मानती नहीं वो बोलते कि देर इज नो री और क्योंकि देर इज नो री बस एक ही जन्म में मिला है तो क्राइस्ट ने कहा था आगा करने के लिए कि एक ही जन्म मिला है भैया अपना उदार कर लो और लोग ने समझा कि एक ही जन्म मिला है मजे कर लो खैर छोड़िए इन बातों को निष्कर्ष इस श्लोक का ऐसा है कि अपने किसी स्नेही के शरीर को विराम होते हुए देखें तो समझ लेना कि शरीर रूपी नए घर का वास्तु वास्तुपोजन करने का समय आ गया है प्रसंग आया है और नए घर में प्रवेश करने का जो अवसर है वो मांगलिक प्रसंग है इस समय पर शोक व्यक्त नहीं करते मोहग्रस्त नहीं होते और जो दीर पुरुष हैं वो कभी भी इस घटना को इस अंदाज से देखेंगे और मृत्यु के समय पर शोक नहीं करते शरीर रूपी ये जो बादल है वो यदि बिखर गया तो आकाश जो है आत्मा रूपी वह कभी बिखरता नहीं है बादल आते जाते रहते हैं आकाश वही का वही रहता है तो ये जो बादल हैं वो शरीर पी है आकाश जो है वो आत्मा है जो देना की जो बात है वो वह। वही आकाश इन बादलों को आधार देता है और वह अलिप्त है असंग है तो बादल बिखरने से आकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता यदि ये बात को हम समझ लें और जो धीर पुरुष है वह इसे भली समझते हैं और इसलिए इसका वो कभी शोक नहीं करते हैं आइए इस बात के साथ आज के हमारे सत्र को हम यहीं विराम देते हैं अगले सत्र में आगे बढ़ेंगे आइए प्रार्थना करते हैं ओम असतो मा सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय स्वस्तिर भवतु शांतिर भवतु स्ति शांति मंगल भवतु लोका समस्ता सुखिनो लोका समस्ता सुखिनो नाह कर्ता हरी कर्ता हरी ही करता हि कव शाति शाति शा सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं और आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं अगले सत्र में अगले श्लोक के साथ दोबारा मिलेंगे जय श्री कृष्ण